और बहनों पहले तो जिस भाई ने बड़ी नम्रता से पूछा या तो कहा कि जो कुरान शरीफ में से आयतें पढ़ी जाती है उसे मानी अगर समझा दिया जा जाए तो अच्छा है पुरानी हो या अर्वाचीन उसकी दरकार नहीं है उनके दिन में लेकिन अरवाच्न तो कोई हो ही नहीं सकती है कुरान शरीफ तो मोहम्मद साहब के ज़माने में उतरा है कहते हैं और उन्हीं की जबान से तो हुआ तो उसी वोट तो उसको तो तेरह वर्ष से तो कुछ अधिक हो गया इतना पुराना है वो उसमें ये जो हिस्सा हम पढ़ते हैं वो बड़ा बुलंद माना जाता है तो पीछे जैसे हमारे मंत्र रहते हैं उसके लिए वो एक विभूति मानी जाती है कि वो मंत्र पढ़ने में ही स्वभाव मिल जाता है पुण्य मिल जाता है ऐसे ही ये मंत्र ही है ऐसा कहो कि उसका अर्थ जाने न जाने तो भी जो शुद्ध उच्चारण से वो वो पढ़ते हैं उसको मिलता है उसका अर्थ तो में एक उसका निचोड़ ही ले सकता हूँ मैं कोई अरबी तो जानता नहीं हूँ कोई अभ्यास नहीं किया है तो अरबी है लेकिन मेरे पास है वो अक्षरार्थ शब्दार्थ वो मैं दे दूंगा कल आज तो मेरे पास नहीं लाया हूँ लेकिन उसका ये है कि ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं उसका नाम वो तो अल्लाह दिया है अल्लाह के माने ही के एक ही है और पीछे वो वो कैसा है उसके विशेषण दिए गए तो रहीम है रहमान है उसका तो मैं आपको क्या अर्थ भी बताने वाला था लेकिन ये कहो को दयावान है दयावान अगर उनको कहो तो एक ही चीज और दया का भंडार है और पीछे कि वो वो उसमें यह आ जाता है कि वो ईश्वर तो एक ही है ईश्वर अनेक नहीं है यह उसमें दिया जाता है और पीछे वो उसमें ये भी देते हैं कि तू ही हमको शैतान से बचा सकता है और शैतान तो हमको भमा सकता है काफी हमारे पास से पाप कर्म भी कराता है तो उससे तू बचा दे उस बला से हम बच जाए दूसरी तरह से हम बच नहीं सकते हैं तो उसमें आदमी ने ये कहा है इकरार किया है कि वो तो पूर्वार्थ काम नहीं करता है जो दैव करता है मनी ईश्वर करा देता है तो तू ही हमको शैतान से बचा सकता है नहीं तो हम कौन है एक छोटे इंसान दरिया में समुद्र में एक बिंदु समान वो जो नहीं कर सकता है तो शैतान तो हमको खा जाए लेकिन तू जब तक बिठाए और तू अकेला है ऐसा महान है सब कुछ उसके लिए जो कहा जाए वो है तो उसकी अगर मेहर रहे हम पर तब तो हम बच सकते हैं कितना उसमें से तो तो जितना उसका हम उच्चारण करें उसका मनन करें और उसके मुताबिक चले इतना कम है तब ये कहो कि तब मुसलमान क्यों ऐसे बिगड़ते हैं और क्यों ऐसा मिथ्याचरण करते हैं तो उसका जवाब तो यही हो सकता है ना कि जितना बाइबल में है ऐसे ख्रिस्टी कहाँ चलते हैं और वो तो बड़े आदिम बन गए हैं शास्त्रज्ञ बन गए तो भी नहीं चलता है तब जैसे हिंदू कहाँ ऐसे चलते गायत्री कितना बड़ा मंत्र है एक तो हम हमेशा पढ़ते हैं तो ये बात होता है ना कि सब सारा जगत है वो वो ईश से ईश्वर से भरा हुआ है और सब चीज चीज तो ही लेता है तो कहते हैं कि सारा जो हमारे पास है वो तो तेरा है इसलिए उसका सब का हम त्याग कर लेते हैं और त्याग करके फिर से उसमें से जो हमको भोगना चाहिए इसी का इसी को हम भुगतते हैं ये तो बड़ी बात हो गई कि हमारी कोई चीज ही नहीं है घर है बाढ़ है कुछ भी और सब दे दिया तो क्या दिया ईश्वर अर्पण कर दिया और ईश्वर के नाम से पीछे उसको उसको हम भोगते दें तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी पीछे ये है कि इसमें से भी ऐसा न हो कि दूसरा का धन है दूसरी की दौलत है उसका हम किसी तरह से द्वेष न करें उसकी हम इच्छा तक न करें तो दो चीज उसमें सिखाए एक ही मंत्र के मुताबिक अगर सब हिंदू चले सारा संसार चले वो कोई थोड़ा हिंदू के लिए है उसमें तो हिंदू का नाम ही नहीं है तो इसके मुताबिक सारा संसार चले लेकिन चले या नगर है हिंदू तो चले सिख तो चलें लेकिन सिख कोई इसको नहीं मानते हैं तो थोड़ा है तो हमारा काम नहीं पड़ जाता है लेकिन ऐसे नहीं बनता है इसलिए मैं कहूँगा कि वो तो उसके मुताबिक नहीं चलते हैं तो आज दुनिया में है कौन हाँ व्यक्ति है व्यक्ति तो कोई मुसलमान सब के सब बदमाश ऐसा तो है ही नहीं सबके सब, सब हिंदू बदमाश ऐसा नहीं ना ऐसा भी है कि सब के सब हिंदू है वो तो क्रिस्ता है वो तो देव रूप है और मुसलमान कोई हो नहीं सकता वो शैतान है तो वो ठीक ही नहीं है वो जमता नहीं है दुनिया में ऐसा देखते नहीं है इसलिए वो हम मंत्र पढ़ते हैं वो किसी व्यस्ता से पढ़ते हैं फिर दूसरा मंत्र वो तो पारसी का है पहला जो होता है वो तो बुद्ध देव को नमस्कार है भाषा में और पीछे तो ये दुख की बात है लेकिन है देखो अभी मैं घड़ी नहीं देखूंगा तो आज मेरा खात्मा होने वाला है तो ये तो मैंने आपको मन तक काफी कह दिया अभी मैं कहना तो चाहता था आपको मैंने कल कहा था ना कि जो मैं वहां चला जाता हूँ तो तो काम करना है वो देखो कितना हुआ होगा मन लेके सात मिनट हुई है तो आज मेरे पास कोई मुसलमान भाई आ गए पहले भी आ गए थे आज दोबारा आ गए और उन्होंने मुझको कहा कि अभी तो वो तो गए थे वहां पाकिस्तान में पंजाब में गए थे और वहाँ यही काम करने के लिए वो ऐसा ही वो तो, तो यहाँ से यूपी के मुसलमान गए थे पीछे वहाँ तो दूसरे मिले उनके दिल में ऐसा हुआ कि अगर वहाँ अगर हम सुलह करवा सकते हैं तो यहाँ सुविधा हो जाएगा तो, तो पीछे कोई बातें ही नहीं रही तो इसलिए वो चले गए मुझको पूछ के मैंने कहा, कहा जाओ सब कोई जाए सच्चे दिल से जाते हैं तो अच्छा ही है तो आज आ गए कि मुझको कहा कि अभी तो हम तुम्हारे पास से एक चीज चाहते हैं तो मैंने कहा क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि इतना ही चाहते हैं कि हिंदुओं को कहो सिख को भी कहो लेकिन पहले पहले तो हिंदुओं को कह दो कि वो जाए और लाहौर में और वहाँ और उसके साथ हम जाने वाले हैं हम जाएंगे तो ऐसा तो हो गया कि हम मरेंगे तब कोई भी उसमें से मर सकता है लेकिन ऐसा है ही नहीं वहां की हुकूमत के साथ भी उन्होंने बात कर ली कहते हैं कि वो आवे खुशी से तो उन्होंने मैंने कहा कि तब वो चीज मुझको दिख तो दो वो आज के आज नहीं होता है लेकिन ऐसी तो बड़ी बात है उन्होंने कही वो, ये हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम तो बहुत साहू गया होता है जैसे वहाँ आराम से रहें तो उसने कहा कि हम तो आपको कहते हैं पीछे उसकी जितनी परीक्षा करना है वो करो तो मैंने कहा कि देखो तो अभी उन्होंने देखकर कर मुझको दे दिया है कि यूपी पीस मिशन ने दो मरतबा वेस्ट पंजाब का दौरा किया पहली मरतबा एक महीना और दूसरी मरतबा एक हफ्ता वहां घूमे अब पहले से वहां की हालत बहुत हुर अमन है और पहले के मुकाबले में और हकुमत दोनों अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ख्वाहिशमंद है कि जो गैर मुस्लिम वहा इस वक्त रहते हैं रहे और जो वहाँ से चले आए हैं वापिस आए गवर्नमेंट ने यह हिदायत जारी की है कि जो लोग वेस्ट पंजाब वापिस आए और उनकी मिल्कियत और जायदाद पर उनको कब्जा दिया जाए ये भी उसमें दिया है जो गैर मुस्लिम वेस्ट पंजाब में आए और रहे उनकी पूरी हिफाजत की जाए और उनको कारोबार की हर तरह सहूलियत दी जाए अगर बावजूद मिनट समाजत के कोई और मुस्लिम वहाँ कोई गैर मुस्लिम वहाँ रहने या वापस जाने का ख्वाहिशमंद न हो तो उसके उसको अपनी जायदाद को बदलने की, या करने की। आ, बदलने या फरोत करने का पूरा हक है बल्वार। बल्वार। की बल्वार। करने वालों को सख्त सजा हुकूमत दे रही है और आईजत के लिए हर किस्म की तदबीर और एतिया, एतिया। एतिया। बढ़त रही है मिशन ने वहाँ के अवाम और गवर्नमेंट को इस बात पर आमादा और तैयार किया है कि कि पाकिस्तान हुकूमत का यह मार्ग है कि वह गैर मुस्लिमों को जा, की जान माल इज आबरू की पूरी जिम्मेवारी से जिम्मेवार लें चुनाचे गवर्नमेंट को आवाम दोनों इसके लिए तैयार गवर्नमेंट और अवाम दोनों इसके लिए तैयार हैं यूपी पीस मिशन के मेम्बरान अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, से से गुजारिश करते हैं कि जो भाई वेस्ट पंजाब चलकर बसना चाहे हम उनके साथ खुद चलकर उनको वहां बसाने के लिए तैयार हैं और अपनी जान से जादा। जादा हम उनकी जिम्मेवारी इतमान करके हम वहाँ से वापस आएंगे हाँ वो तो, तो वो चार जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने इसमें दस्तक दिए हैं ये है तो वो तो अच्छी खबर मिले तो मानता हूँ अगर वो सही है और वो तो शरीफ आदमी हैं उनको तो दूसरा कुछ था और मैंने उनसे कहा कि आप जो तो मुझको कहते हैं तो मुझको लिखकर तो दे दें तो पीछे उस पर मैं काम करूंगा और मैंने ये भी कहा कि वो तो मैं शाबा सारी दुनिया को बता दूँगा कैसा है और पीछे वो नहीं होगा तो बड़ी बुरी बात होने वाली है अभी अखबारों में तो दूसरी तीसरी चीज़ निकलती है उसकी हम फिक्र न करें मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता था अभी तो मैं देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं मैंने ये भी पूछा कि तब मॉडल टाउन से काफी लोग हिंदू और सिख चले आए हैं और और लाहौर में तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें पड़ी हैं वो हिंदू की ही है मुसिखों की पड़ी है तो वहां भी वो जा सकते हैं उनके गुरुद्वारा है तो उन्होंने कहा कि वो सब हम कबूल करते हैं और और हुकूमत ने सब कबूल कर लिया है ऐसा नहीं है कि वहाँ की अवाम सब उसमें राजी बिल्कुल हो गए हैं और जहर भरा है वो तो जहर जल्दी नहीं निकलता है लेकिन इतना है कि इतना हुकूमत ने तय कर लिया है कि कोई भी हिंदू को वहाँ हल्क नहीं कर सकते अगर ये होगा सचमुच और इसे तब तो मैं कहूँगा कि मेरी जो उम्मीद थी उससे वो ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी से ये काम हो सकता है इसमें कितना सही है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारा दिलों में हम समझे तो सही कि ऐसा करने वाले मुसलमान भी पड़े हैं वो सब बदमाशी करते हैं ऐसा मानना तो पीछे वो तो हम हम इंसानियत नहीं चलाते हैं ऐसा करना पड़ेगा तो इसलिए मैं कहूंगा कि वो जो आए वो शरीफ लोग थे तो उन्होंने मुझको ये कहा है और पीछे उसके साथ एक हिंदू आ गया उसने भी मुझको कहा वो हस उनको लाए तो वो भी दिखता है तो वो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरी पंद्रह मिनट हो गई लेकिन उसमें भी यही चीज है वो कहता है कि मैं तो वहां लेता हूं और मैं तो होटल जैसा चलाता है रेस्टोर चलाता है चलाता है और वहां आ, करीब हजार आदमी हमेशा आते हैं तो उसे मुसलमान तो ज्यादातर होंगे कोई हिंदू भी होंगे और मुझको कोई रुकावट नहीं होती है और मैं तो कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को कि आपको भी कोई रुकावट होने वाली नहीं है इतना मैं आज के तजर्बे से हूं। तो कहता हूँ तो इसमें मैं आपको खबर देता हूँ मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी चलो कल से आपको जाना है मैं देख रहा हूँ और पीछे आपको भी ऐलान कर दूंगा सबको कहूँगा कि अभी हम जाए वो ऐसा तो नहीं, नहीं करने वाला हूँ कर वो कहते हैं तो हमें हम इस बार ही नहीं करेंगे हम जाएंगे और वो भाई लोग आने के लिए तैयार तो उनके साथ चले जाएंगे अच्छा चाहे इससे ज्यादा आज मैं नहीं कह सूंगा